ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकारी दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में बाल कहानियों के पिटारे से निकली है एक और कहानी चलो आगे सामने पेड़ से लटक रहे नरकंकालों को देखकर कर चंद्रदत्त ने घोड़े की लगाम ढीली की घोड़ा रुका चंद्रदत्त बड़े गौर से नरकंकालों को देख रहा था तभी एक चीखती आवाज हवा में तैर गई। सावधान आगे, आगे बढ़ने का दुस्साहस तो किया तो तुम्हारी भी, भी वही दशा होगी जो इस, इस पेड़ से लटकते लोगों की हुई है, है। कौन, कौन बोल, बोल रहा, रहा है, है। चंद्रदत्त ने रोबिले सर में पूछा।, पूछा तुम्हारा काल इतना कहकर आवाज चुप हो गई। काल हो या महाकाल छिप छिप कर बातें क्यों करता है सामने क्यों नहीं आता इसलिए कि मेरा तेज तुम, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे पहलिया न बुझाओ हिम्मत है, है तो सामने, सामने आकर परीक्षा ले लो तुम्हारी जान, जान बहुत, बहुत कीमती है राजकुमार उसे, उसे माटी के मोल न बेचो खैरियत चाहते हो तो उल्टे पाओ वापस चले जाओ वरना वरना क्या चुप क्यों हो गए अपनी बात पूरी तो करो तभी घोड़ों की टापो की आवाजें निरंतर निकट आती सुनाई गई इधर जाने कहा से आती वह आवाज फिर सुनाई दी। अच्छा तो तुम्हारी कड़क के पीछे निकट आ रही तुम्हारी सेना का बल है तेज आवाज से सारा जंगल गूंज उठा पेड़ों से टूटकर कुछ पत्तिया धरती पर गिर पड़ी भक्तियों से शेर नहीं डरते हिम्मत है तो सामने आओ मैं किसी सेना और सैनिकों के बल पर नहीं जीता अपने बाहू बल पर जीता हूं तब तक घुड़सवार सैनिक चंद्र के निकट आ चुके थे और घोड़े की लगाम थामे राजकुमार के आदेश की प्रतीक्षा में थे सैनिकों की निगाहें भी पेड़ पर लटकते नरकंकालों पर जा टी थी पर किसी ने यह न पूछा और न राजकुमार ने उन्हें कुछ बताया चंद्रदत्त की एक भुजा हवा में तेजी से लहराई जिसका अर्थ था आगे बढ़े चलो। आगे आगे राजकुमार चंद्रदत्त और पीछे पीछे उनके साथी सैनिक अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि सामने एक नदी लहराती हुई दिखाई दी उसकी तरंगे जोर जोर से दोनों किनारों से टकराकर घोर गर्जना कर रही थी पहाड़ी नदी को इस भयानक पहाड़ में पार करना असंभव था उस पार से शेरों की दहाड़े आ आकर नदी की भयानकता को कई गुना बढ़ा रही थी राजकुमार ने सैनिकों को किनारे पर रुके रहने का आदेश दिया खुद घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ने का संकेत दिया घोड़ा बढ़ चला दो चार दो-चार-पांच कदम ही बढ़ा होगा कि फिर तैरने लगा इसका साफ अर्थ था कि नदी गहरी है घोड़े के पैर अब जमीन को नहीं छू रहे थे और ऊपर से लहरों के थपेड़े इतने तेज थे कि राजकुमार सहित घोड़े की दिशा बदल दिया करते लेकिन घोड़ा भी इतना बहादुर था कि सारे थपेड़ो को सहते हुए आगे किनारे की ओर बढ़ता चला जा रहा था तैरते तैरते एकाएक वह पानी में डूब गया थोड़ी देर तक राजकुमार पानी के ऊपर दिखाई देता रहा फिर वह पानी के अंदर विलीन हो गया सारा दृश्य किनारे पर खड़े सैनिक देख रहे थे परंतु किसी में इतना साहस न था कि राजकुमार की मदद के लिए आगे बढ़े राजकुमार का आदेश भी कुछ ऐसा ही था शाम ढलने को आई सैनिक चिंतित हो उठे उन्हें मालूम था कि वे राजमहल से काफी दूर निकल आए हैं उन्हें राजधानी पहुंचकर इस भयानक दुर्घटना की सूचना भी देनी थी वे लौट पड़े जब वे उस जगह पहुँचे जहाँ नरकंकाल टंगे थे तो उनका भय और बढ़ गया इसी बीच उन्हें चोरू का अट्ठहास सुनाई दिया अटास करने वाला बीच बीच में बोलता भी जा रहा था देख ली अपने आंखों से अपने राजकुमार की फजीहत मैंने उसे बहुत मना किया था लेकिन वह तो अपने घमंड में चूर था अब पूरी तरह से भोग रहा होगा किसी बुजुर्ग की बात न मानने का नतीजा बड़ा बहादुर बनता था भागो भागो तुम सब भी जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और हाँ खबरदार जो यहाँ आने का दुस्साहस भी किया तो देख रहे हो ना ये सारे नरकाल मैं समझता हूँ तुम लोग इनकी संख्या बढ़ाने की गुस्ताखी नहीं करोगे एक तो सैनिक घोड़े सहित राजकुमार के डूबने का दृश्य देखकर पहले से ही डरे हुए थे और इधर लटकते हुए नरकंकाल हवा में फैलती करकश आवाज रहा साहस साहस भी मात दे गया वे वहाँ से भाग निकले और बेतहाशा घोड़ों को एड़ लगाते भागते रहे भागते रहे सिर पर पैर रखकर इधर राजकुमार का घोड़ा थोड़ी देर पानी के अंदर तैरता रहा और उस पर सवार राजकुमार पानी में डूबता उतराता रहा लेकिन ये क्या पानी के अंदर ही अंदर घोड़ा ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा और ऊंचाई पार कर एक अंधेरी छतदार खोह में दाखिल हो गया जहाँ से एक सूखी सड़क आगे जाती थी घोड़ा सड़क पर सरपट आगे दौड़ता चला गया काफी, काफी दूर, दूर निकल जाने, जाने पर, पर कहीं कहीं, कहीं थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ती जहां, जहां पहुंचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था काफी दूर, दूर चलने दूर के बाद छत समाप्त हो गई। खुली रोशनी में राजकुमार ने देखा कि सामने आलिशान महल है महल इतने करीने से बने हुए थे कि आखे चौधिया गई ऐसे महल तो कभी राजकुमार ने देखे भी नहीं थे सब कुछ जादुई करिश्मे जैसा लग रहा था वह इन महलों की सुंदरता पर इतना मुग्ध था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आठ दस पहरेदार हाथों में घातक हथियार लिए उसे घेर चुके हैं जब राजकुमार सचेत हुआ तो उसने भी अनायास अपनी मयान से तलवार खींच ली और, और द्वारपालों पर, पर, पर वार करने लगा द्वारपाल भी कोई कम बहादुर नहीं थे।, थे वे मार, मार खा खाकर गिरते और फिर से उठ खड़े हो जाते उनकी, उनकी संख्या भी, भी बढ़ती भी ही जाती लेकिन, लेकिन चंद्रधर सबको धराशायी कर आगे बढ़ता ही गया उसके सामने का दृश्य अद्भुत था कहीं झरझर करते बनावटी झरने तो कहीं कलकल -कल करते सोते इन सोतों के किनारे कहीं दूर दूर तक सजावटी पेड़ पौधे तो कहीं कहीं अगल बगल अनेक तरह के फलदार पेड़ जिनकी शोभा पर राजकुमार मोहित था उसे जोरू की भूख प्यास लगी थी वह चाहता था कि फलों से अपनी भूख मिटाए। वह इसी धुन में इधर उधर देख ही रहा था कि उसे एक साथ अनेक घोड़ों की तापे सुनाई दी। चंद्र रथ ने समझा कि उसके ही सैनिक किसी दूसरे रास्ते से उसकी सहायता के लिए आ गए हैं। लेकिन ये क्या इन सैनिकों की चाल ढाल वेशभूषा और व्यवहार दुश्मनों जैसे न थे बात ही बात में उन्होंने चारों ओर ऐसी राजकुमार को घेर लिया चंद्रदत्त ने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि पूरी फौज स्त्रियों की थी उनमें से एक जो नायक जैसी लगती थी गरज कर बोली कौन हो तुम इस जलदुर्ग में घुसने की गुस्ताखी कैसे की तुमने आज तक यहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं आया तुम किस बलबूते पर यहाँ आए हो अपने बलबूते पर। लेकिन तुम्हारा राजा भी कैसा है जो औरतों को आगे करके बातें करता है अगर तुम सब औरतें न होती तो तुम्हारा भी वही हाल होता जो द्वारपालों का हुआ अपने राजा से जाकर कहो कि एक राजकुमार ने असंभव को संभव कर दिखाया है अगर वे बातें करना चाहते हैं तो मर्दों जैसी बातें करें। राजा का महल तो अभी आगे है यह तो राजकुमारी चित्रकला का महल है हम उन्हीं की दासियाँ हैं वे तलवारों का जवाब तलवारों से देना जानते तो हैं, लेकिन घर आए मेहमानों का सम्मान करना भी जानते हैं अभी अभी उनका संदेश मिला है कि यदि आप चाहें तो हमारा आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं और अतिथि शाला में जाकर विश्राम करेंगे राजकुमार चंद्ररथ को बड़े आदर के साथ अतिथिशाला में लाया गया जहाँ राजकुमारी चित्रकला उनसे मिली दोनों मिले तो अपलक एक दूसरे को निहारते ही रह गए इसी बीच महाराज इंद्रसेन भी वहाँ आ पहुँचे राजकुमार के स्वागत सत्कार के साथ ही राजा ने घंटों घुल मिल कर चंद्रदत्त ऐसी बातें की और बातों बातों में ही उन्होंने राजकुमार का पूरा परिचय भी प्राप्त कर लिया उधर चंद्रदत्त को घोड़े समेत पानी में डूबते देखकर और विचित्र आवाज की धमकियां सुनकर जब सैनिकों ने राजा धूम केतु को सारा वृतान्त सुनाया तो वे चिंतित हो उठे अपनी सेना के चुने हुए जवानों को आदेश दिया कि वे राजकुमार के साथ साथ सारे रहस्यों का पता लगाएं। सैनिक अभी कूच करने की तैयारी ही कर रहे थे कि जल दुर्ग के महाराज इंद्रसेन का दूत आधम का उसने धूमकेतु के नाम एक पत्र भी दिया जिसमें चंद्रदत्त और चित्रकला के विवाह का प्रस्ताव था धूमकेतु केतु ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तब दूत ने बताया कि महाराज इंद्रसेन का जलदुर्ग इस तरह सुरक्षित है कि वहाँ से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती है ये नरकंकाल और जादुई आवाजें दुश्मनों को डराने के लिए है महाराज धूमकेतु के दूत की बातों से संतुष्ट हुए और राजकुमार की वीरता पर काफी प्रसन्न भी। चंद्रदत्त और चित्रकला के विवाह की तैयारियाँ आरम्भ हो गयी शुभ संदेश लेकर दूध जल जुर्ग के लिए विदा हो गया अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी चलो आगे वाचक स्वर भारती परिमल